श्री श्रीरामकृष्णकथा दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्ण भक्त सह तथा ठन ठने स्था ष परेद प्रभु श्रीरामकृष्ण तथा प्रतिमा पूजा व्याकलता ईश्वरलाभ मरी पंचवट्या कालीम से एकाकी श्री उक्तम विवधस्थनसु एतरती श्रीप्रभुणा उत्तर किंचिति साधनाभ्यास ईश्वरदर्शन करक्य मणि किं तदव चिंत तीव्रवैराग्य प्रसंग मयाज्ञाता सती स्व पलायते इती। वेला प्रा साधत्रिवादन मित संपन्ना प्रभो श्री राम श्रीरामकृष्णस प्रकोष्ठे मणि पुनरुपेष्टी ब्रउटन इन्स्टिट्यूशन कस्चन शिक्षक का छात्रन आदाय श्री प्रभोदर्शनाथ आयाता श्री प्रभु तैय आलपति शिक्षक अंतरा अतरा एक प्रश्न पृछति प्रतिमापूजा विषय कथा श्रीरामकृष्ण शिक्षक प्रति प्रतिमा को दोष वेद आमनाथ यहाँति प्रिय त्र तकाश अतः तदंत्रेण कोपाथन पश्य शिशुबाला कौत्ल के कुरानी यवन भवति, परिणय यति सहवासोरण सपने सती तो पुतलिका मंजूषायां स्थापय ईश्वर साक्षात्कार संपन्ने पुनः प्रतिमाजया कि मणि प्रति प्रेक्ष ब्रवीति अनुरागोदशाभव व्याकुलता व्याकुलता सत्वे समस्तम बालकस्य इस्वर लाभस्य गोविंद स्वामी जटिल बालकस्य। सत् देका कन्या आशीत। बालकस ईवरलाभस्ोविंदस्वामी कन्या का कामुख कदा न दृष्टि अन्यस्याः कन्यायाः पतिरायातीत पश्यति सा एकदा अवदत् मे कुत्र कर्ता पिता वदत् गोविन्दस्तवपतिः सा आहूतश्चेत् दर्शनं ददाति कन्या वाच तां वाचमाकर्ण्य रुद्धद्वारे प्रकोष्ठे गोविन्दम् आह्वयति क्रन्दयति च वदति गोविन्द त्वमेहि मह्यम दर्शनम देह कथम शिशु तैासी शिशुकद्रोदनम आकर्ण्य भगवान्थ नशक्नोत्शन प्रादा बालकवद्विश्वास बालको मातरम दृष्टुम यहाकुभी व्याकलता एक व्याकता जाये थेदोद एव उदेश व्याकलता अनमश्वरदर्शन जटिलबालक उपाख्यानमस्त पाठशाला ग्छति स्म किंचिद आत्मना पाठशालागमन करीत अत सी स्म माता तो विज्ञापता सतीह कुतस्व तय तैया मधुसूदन आह्वनीय को मधुसूदन माता प्राह मधुसूदनस्ते अग्रजोति तदाक गये अग्रजमधसूदन कोपना तदा, तदा अग्रज को पि तदा उच्चस्वरे क्रंदेम आरेभे पुत्राग्रज क्र गग्रज मधुसूदन तमें मम मती भीति स्रीप्रभुस्त स्था नो आगतवाच अयमहम अस्मी क्विं भयुक्त स्विव्याहरेण पाठशालावयत अवदचा आहई अहम आगमिष्या कालक का विश्वास इं व्याता कचिद ब्राह्मण से गृह देश सेवा आसत एक कि नि तरग कर्तव्य आसी कनिष्ठ पुत्र आदिश्य अगछत थया अयोग कर्तव्य श्री भगवान बालको देवाय वेदनम अकरोत। जो समास्ते भोगिनी अकोत्वस्थ जोशमास्ती आनाशन बाहुकाल मुव मुप्वेश अश्यीभगवान् उत्यगवान्गम्य आसने उपवेश भोज्य तदा सृदे प्रभो आगम्य अशान बहु विलंबो जहम भूय उपेष्टुम नक्नोमी ना भगवांस्त नालपति बालको रोदी आरेभे वक्तच प्रवृत् भगवन् पिता ऐं कथम नायासि कथम मत्तो न भोक्षसे व्याकुन सत्ता यदि कियत्ल भगवान भगवान्सन आगम्य आसने उप्वेश हूँ प्रवृत्त दाशा देवालिया निर्य गृहस्थजना ऊचु भोगसेपिराने बालको वादी आम संपन्नम भगवता सर्वं गतं ते गे अवद भो बाकृजुम अवद कथम भगवता तो भुक्त गदा देवृहम गृष्वा चर्वता बभूव सायंकाल प्राप्त विलब अस्त प्रभो श्रीरामकृष्ण वादाला दक्षिणपर्श्वतोदा सन् मणिना सहाल पुरा भागीरथी हिम काल श्री प्रभोरंगे उष्णवस्त्री पंचवटिया प्रकोष्ठे शयिष्यस मणिवाद्यशाला उपस्थित प्रकोष्ठ किं नादी श्री प्रभु वित्ताध्यक्षा मणिव्य वास प्रकोष्ठ में स्यवस्थाष्यति तस्मेंदाला उपस्थित प्रकोष्ठ रोचते सबिय वादालाकाश गंगा सर्वं चंद्रलोक पुष्परुतर दृश्य श्रीरामकृष्ण कु नाशती परवटी प्रकोष्ठ निर्दा यूरी हरिना कीर्तनम ईश्वरध्यानच